माँ की बातें सरयू बाला देवी बीस सितम्बर उन्नीस आज भी मैं माँ का दर्शन करने गई थी देखती ही माँ ने कहा आई हो बेटी बैठो इसके बाद उन्होंने नवासन की बहू से कहा तेल लाई हो ना, थोड़ा पीठ में मालिश कर दो तो बहू बहू द्वारा मुझे देने को कहने पर माँ बोली आहा यह सारे दिन परिश्रम करने के बाद दौड़ी आई है इसे थोड़ा विश्राम करने दो मुझसे बैठो बेटी बैठो ये लोग भास्करानंद की बात कर रहे थे मैं भी काशी में उन्हें देखने गई थी साथ में अनेक महिलाएं थीं ठाकुर के देह त्याग के बाद उन दिनों मेरा मन बड़ा दुखी था तभी पहली बार वृंदा बन गई थी सो जब मैं भास्करानंद के यहाँ गई तो देखा कि निर्विकार महापुरुष दिगम्बर बैठे हुए हैं हमारे जाते ही उन्होंने महिलाओं से कहा शंका मत करो माई तुम सभी जगदम्बा हो शर्म किस बात की यह इंद्रिय इसके लिए जैसे हाँस की पाँच अंगुलियाँ हैं वैसे ही एक यह भी है आहा कैसे निर्विकार महापुरुष थे शीत हो या ग्रीष्म सर्वदा वैसे ही दिगंबर बैठे रहते थे तेल की मालिश समाप्त होने के बाद माँ ने कहा चलो अब वह थोड़ा ठाकुर की पुस्तक पढ़ेगी सरला तो बोर्डिंग छात्रावास में चली गई है बेटी पहले वही पाठ किया करती थी पढ़ते पढ़ते साधना तथा दर्शन आदि की बात उठी माँ इन गोलाब योगिन आदि ने कितना सब ध्यान जब किया है यही सब चर्चा करना अच्छा है आपस में सुनकर इनकी ढाका की बहू नवासन की बहू आदि भी उसमें मती होगी दर्शन का प्रसंग उठने पर माँ बहुत सी बातें दबा गई लगता है कि वे सब के सामने नहीं कहेंगे। नलनी बुआ लोग कितना ध्यान जब करते हैं सुना है कि दर्शन प्रश्न भी होता है परंतु मुझे क्यों कुछ भी नहीं होता तुम्हारे साथ इतने दिन रही इससे मेरा क्या हुआ माँ उनका होगा क्यों नहीं खूब होगा उनमें कितना भक्ति विश्वास है विश्वास भक्ति होनी चाहिए तभी होता है तुम लोगों में क्या है नलनी अच्छा बुआ लोग जो तुम्हें अंतर्यामी कहते हैं सचमुच है क्या तुम अंतर्यामी हो क्या तुम बता सकती हो कि मेरे मन में क्या है माँ इस पर थोड़ा हंस दी नलनी ने और भी दृढ़तापूर्वक उन्हें पकड़ा तब माँ बोली वे लोग भक्तिवश कहते हैं इसके बाद वे बोली मैं क्या हूँ बेटी ठाकुर ही सब हैं तुम लोग ठाकुर से यही प्रार्थना करो हाथ जोड़ ठाकुर को प्रणाम करती हुई मुझमें अहमता न आए माँ का भाव देखकर हमें हंसी आ गई यह उनका अपने को छिपा रखने का अभिनय था और हम में से प्रत्येक तो अहंकार की प्रतिमूर्ति थी हम में भला इस शिक्षा को समझने की क्षमता ही कहाँ थी ढाका की बहू कह रही है मेरा लड़का कहता है माँ के पास भला क्या कहूँगा माँ तो जगदम्बा है अंतर की सारी बातें जानती हैं मैं बोली बहुत से लोग तो माँ को जगदम्बा कहते हैं परंतु किसमें कितना विश्वास है यह ठाकुर ही जानते हैं हम अविश्वासी लोगों के मुख से यह बात मानो तोते के समान रटी हुई प्रतीत होती है मां ने हंसते हुए कहा तुम ठीक कहते हो बेटी मैं मां जो साक्षात भगवती है यह बात यदि वे स्वयं ही दया करके न समझा दे तो फिर उसे समझने की सामर्थ्य में भला कहाँ है तो भी माँ का ईश्वरत्व इसी में है कि उनमें अहंकार का लेष मात्र भी नहीं है प्रत्येक जीव अहम से परिपूर्ण है यह जो हजारों लोग माँ के चरणों के पास आकर तुम लक्ष्मी हो तुम जगदम्बा हो कहते हुए लौट रहे हैं माँ यदि मनुष्य होती तो अहंकार से फूल उठती इतना मान पचा पाना क्या मानसिक शक्ति है माँ ने प्रसन्न मुख के साथ एक बार निगाह उठाकर मेरी ओर देख भर लिया मैंने मन ही मन कहा माँ दया करो माँ मुख से बोलने में लज्जा आती है मन ही मन कह सकूँ जाने का समय हो आया है माँ उठकर हाथ में प्रसाद देते हुए बोली प्रसाद और हरि में कोई भेद नहीं है मेरे सीने पर हाथ रखकर मन में इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो आज विशेष रूप से उन्होंने यह बात क्यों कही आज तीन महीने हुए प्रायः रोज ही तो आती जाती हूँ जाते समय माँ प्रतिदिन हाथ में भर कर प्रसाद देती है बहुत से लोगों को देने के कारण कभी कभी मैंने प्रसाद का अभाव होते भी देखा है इसलिए माँ अपने तख्त के नीचे एक तस्तरी में रख देती और कह दिया करती थी उसके लिए रख कर बाकी सबको देना तो भी मुझे लज्जा का बोझ होता था इस लज्जा को दूर करने के लिए ही क्या उन्होंने आज यह बात कही